और हम सब अपनी माता के गर्भ में ऐसे ही थे सर नीचे और पैर ऊपर था उस समय उत्तान के पुत्र थे द्रुव क्योंकि राजा उत्तान की दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि तो उत्तान की जो पत्नी थी सुनीति उसके बेटा हुए द्रुफ और जो सुरुचि थी उनके बेटा हुए उत्तम तो हमारी भी दो पत्नी पत्नियां सुनीति और सुरुचि जो लोग अपनी सुरुचि की बात को मानेंगे पत्नी के उसका नाश तो हो जाएगा क्योंकि जो हमारी पत्नी सुरुचि हो होती थी छोड़ धर्म छोड़ कर्म जो बुद्धि में आवे वो कर लो तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा और जो पत्नी राजा उत्तान पाद की है सुनीति तो हमारी पत्नी कोने सुनीति इसकी बात को मानोगे तो कल्याण होगा सुनीति क्या कहती है अपनी मनमानी मत करो जैसा धर्म शास्त्रों ने कहा है वैसा करना तो जो लोग अपनी इस पत्नी की बात को के उनको द्रुप फल मिले की मिलेगी जो आज भी आकाश में चमक रहे हैं <coughs> एक दिन के बाद है कि ध्रुप जब राज्यसभा में गए तो द्रुप जी के पिता उत्तान ऊंची गति पर बैठे थे तो द्रुप जी की इच्छा हुई कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं तो जैसे ही दुरुप जी महाराज जी पिता की गोद में बैठने गए उस समय सोतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया हे hey दुरुप, भले ही तू राजा का बेटा हुआ तो क्या हुआ पर तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है अच्छा मां ये बताओ कि मैं कब पिता की गोद में बैठूंगा कब मुझे अधिकार मिलेगा तो सुनी कहती बात सुनो वन में जाओ नारन का तप करो और जब नारायण दर्शन दे तो क्या वरदान मांगना कि मैं देवी सुरुचि के गर्भ से जन्म तो जब तुम मेरी गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम्हें पिता की गद्दी और गोद मिलेगी तो यहां इसने भक्त और भगवान दोनों का ही क्या कर दिया अपमान कर दिया अब हुआ ये कि जब द्रुव जी महाराज जी को डांट दिया तो रोते रोते पांच साल के बालक दुर्ग जी महाराज जी अपनी सुनीति के पास आए हिचका हिचका के रो रहे थे तो काफी समय बाद मुझे सोतेली माता सुरुचि ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और मुझे कहा कब बैठोगे जब भगवान नारायण का दर्शन करोगे उस वक्त धन्य माता सुनीति बोले बेटा तुम अपनी मां को कुसो मत तुम कोसो मत अपनी मां को मैंने तो अब तक तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में नहीं बताया और उन्होंने तो अपनी उन्होंने तो जगत पिता नरण के विषय में बता दिया तुम्हें कोसना नहीं चाहिए अपनी मां को बोले मां ये बताओ कि भगवान मिलेंगे कहा बोले बेटा जंगल में होते हैं द्रुप जी महाराज जी कानपुर नगरी से चल दिए वन में जा रहे हैं। देव ऋषि नारायण जी ने देख लिया देव ऋषि नारायण जी ने कहा चेला अच्छा है पकड़ लेना चाहिए देव ऋषि नारायण जी ने कहा हे छत्री कुमार कहा जा रहे हो अब पांच साल के बच्चा थे द्रुप जी तप करने बेटा क्यों तप करने जा रहे हो मैया ने गोद में नहीं बैठने दिया बोले जा नारायण का तप कर फिर गोद में बैठेगा अरे वो छत्री कुमार बड़े बड़े ने भजन किया उनका दाढ़ी के बाद सफेद हो गए संसार देखिसक गए पर वे नारायण ने उनको कभी दर्शन नहीं दिया इसलिए चल मेरे सन तेरे पिता को समझा देता हूं गद्दी में बिठा देगा गोद में बिठा लेगा सीने से भी लगा लेगा ऋषि नारद जी ने कहा आपका नाम क्या देव ऋषि जी, जी ने कहा आप क्या नारद हैं बोले हा? बोले हम तो नहीं मानते है नारद मिलते उसको भगवान मिलते और तुम कैसे नारद हो भगवान के जगह मुझे घर पे लेकर जा रहे हो हमारे तो व्रत के संत, संत कहते नारद अरे देव ऋषि नारायण जी किसी भक्त की दरखास्त भगवान को दे दे और भगवान उस दरखास्त को ना करे रद उन्हें कहते नुव तो जी ने कहा बात सुनिए मैं तो हर योनी में गया मुझे मात पिता मिले मैं तो सब पिता की गोद में बैठा पर अब मुझे इन माता पिता की गोद में नहीं मुझे तो जगत पिता नारायण की गोद में बैठना देव ऋषि नारायण जी ने का चेला तो पक्का है मंत्र भूख देना चाहिए बोले बेटा कहां तप करने के लिए जाओगे किस मंत्र का जप करोगे तो उस समय ध्रुव जी ने का गुरु जी वो सब तो आप मुझे बताओगे अब जो है देव ऋषि नारायद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा में मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवा सिद्ध सिद्धागरण नजर आते इस मंत्र का सिद्ध करने से आकाश में जो उड़ते हैं सिद्धगण इस मंत्र में इतनी शक्ति है देव ऋषि नारद जी ने कहा तुम तो मथुरा जाओ वहा कई बने है और वहीं पर है मधुबन यमुना जी की निर्मल धारा भेती है यमुना जी आ गई भाई काली दे यमुना जी आ गई है वृंदावन में जो पहले यमुना जी होती थी ना जहां भगवान ने कालिया नाग को भगाया था वहां तक अब की बार यमुना जी का पानी आ गया है यमुना जी देखो और एक हमारे बड़े अच्छे प्रिय मित्र हैं नाम उनकी बुद्धि में नहीं है यमुना जी के भक्त हैं वो तो दिन रात वहां पर प्रार्थना करते रहते थे यमुना जी आए आए आए यमुना जी आये इतनी यमुना जी बढ़ गई पूरा भरा हुआ यमुना जी से ऐसी यमुना जी आई है बोलो यमुना महारानी की जय तो यमुना जी की धारा भे रही है वहीं तुम तप करना तो द्रुव जी महाराज जी पांच साल की आयु में मधु बनाए और वहीं द्रुव जी महाराज जी आसन जमा कर बैठे गए अब जैसे कि द्रुव जी ने आज बेर खाए ना तो तीन दिन बाद द्रुप जी महाराज जी बैर खाएंगे एक महीने तक ध्रुप जी महाराज जी ने ऐसे ही तप किया